श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 110 11 मार्च अठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण की प्रार्थना संध्या हो आई है समुद्र के वक्षस्थल पर जहाँ अनंत की नील छाया पड़ रही है घने जंगलों में आसमान की छूने वाले पर्वतों की चोटियों पर हवा से कापती हुई नदी के तट पर दिगंत के छोर तक फैले हुए प्रांतर में साधारण मानव का सहज ही भावान्तर हो जाता है यह सूर्य जो समस्त संसार को आलोकित कर रहा था कहाँ गया बालक सोच रहा है तथा सोच रहे हैं बालक स्वभाव महापुरुष संध्या हो गई कैसा आश्चर्य है किसने ऐसा किया चिड़ियाँ डालियों पर बैठी हुई चहक रही हैं मनुष्यों में जिन्हें चैतन्य हो गया है वे भी उस आदिकवि कारण के कारण पुरुषोत्तम का नाम ले रहे हैं बातचीत करते हुए संध्या हो गई भक्तों में जो जिस आसन पर बैठा था वह उसी पर बैठा रहा श्री राम कृष्ण मधुर नाम ले रहे हैं सब लोग उत्सुकता से दत्त चित्त हो सुन रहे हैं इस तरह का मधुर नाम उन लोगों ने कभी नहीं सुना मानो सुधा वृष्टि हो रही है इस तरह प्रेम से भरे हुए बालक का माँ माँ कहकर पुकारना उन लोगों ने कभी नहीं सुना आकाश पर्वत महासागर वन इन सब को देखने की अब क्या जरूरत है गौ के सिंग पैर और शरीर के दूसरे अंगों को देखने की अब क्या जरूरत है श्री रामकृष्ण ने गौ के जिस स्तनों की बात कही है इस कमरे में हम वही तो नहीं देख रहे हैं सबके अशांत मन को कैसे शांति मिली निरानंद का संसार आनंद की धारा में कैसे प्लावित हो गया भक्तों को आनंदमग्न और शांतिपूर्ण क्यों देख रहा हूँ ये प्रेमिक सन्यासी क्या सुंदर रूपधारी अनंत ईश्वर है दूध के पिपासुओं को क्या यही दूध मिल सकेगा अवतार हो या कोई भी हो मन तो इन्हीं के श्री चरणों में बिक गया अब और कहीं जाने की शक्ति नहीं रही इन्ही को अपने जीवन का ध्रुव तारा बना दिया है देखूँ तो सही इनके हृदय सरोवर में वे आदि पुरुष किस तरह प्रतिबिंबित हो रहे हैं भक्तों में से कोई कोई इस तरह का चिंतन कर रहे हैं और श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले हुए हरि का नाम और देवी का नाम सुन सुनकर कृतार्थ हो, हो रहे हैं नाम गुण कीर्तन के पश्चात श्री कृष्ण प्रार्थना करने लगे मानो साक्षात भगवान प्रेम का शरीर धारण कर देवों को शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए कहा माँ मैं तुम्हारी शरण में हूँ शरणागत हूँ तुम्हारे चरण कमलों में मैंने शरण ली है माँ मैं देह सुख नहीं चाहता मान सम्मान नहीं चाहता अणिमादी अष्ट सिद्धियाँ नहीं चाहता केवल यह कहता हूँ कि तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति हो निष्काम अमला अहितुकी भक्ति और माँ तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न हो तुम्हारी माया के संसार के कामनी कांचन पर कभी प्यार न हो माँ तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है मैं भजनहीन हूँ साधनहीन हूँ ज्ञानहीन हूँ भक्ति हीन हूँ कृपा करके अपने श्रीपाद पद्मों में मुझे भक्ति दो मड़ी सोच रहे हैं तीनों काल में जो उनका नाम ले रहे हैं जिनके श्रीमुख से निकली हुई नामगंगा तैलधारा की भांति निरवच्छना है फिर उनके लिए संध्या वंदना का क्या प्रयोजन मणि ने बाद में समझा कि लोग शिक्षा के लिए ही श्री रामकृष्ण ने मानव शरीर धारण किया है हरि ने स्वयं ही आकर योगी के वेश में नाम का संकीर्तन किया गिरीश ने श्री रामकृष्ण को न्यौता दिया उसी रात को जाना है श्री रामकृष्ण रात न होगी गिरीश नहीं आप जब चाहें आइएगा मुझे आज थिएटर जाना होगा उन लोगों में लड़ाई हो रही है उसका निपटारा करना है